मंत्राठ सहनावतो सहनौ भुन सह वीर कर्वा वह तेजस्विनावी समस्त विषा ओम शांति शांति शांति सभी को साधर नमस्ते आइए आप सभी का जो है योग दर्शन पाठ में स्वागत है योग दर्शन के साधन पाठ में स्वागत है कहाँ चल रहा था आपको पता है हाँ तेरवा में चल रहे थे तेरवा के पहला जो है वो तो पूरा हो गया था उसका जो व्याख्या थी जी जी तो जी जी जी दूसरे में चल रहे थे अब अच्छा ये है कि वो मुझे ये नहीं पता था कि जो है कि कौन सा होगा मैं सोचा कि मैं आपको सुबह में बोलूबू तो मैं सोचा की आप सोए होंगे तो हम ये है की पीछे क्योंकि तो आगे जो सती मुर्त का जात्या होगा है नी हाँ जी हाँ वो तेरा चल रहा है उसी को तो चल रहा है हाँ जी। तो वो हम जो है पीछे से थोड़ा चलते हैं कि जैसे कि एक बार सिंघावलोकन हो जाएगा सिंहावलोकन मतलब समस्या है ना नहीं पूरा नहीं सिंघावलोकन का मतलब होता है कि जैसे सिंह जंगल में जब जाता है ना हाँ जी तो जंगल में जब वो अपने शिकार के लिए जा रहा होता है तो आगे बढ़ता है परंतु वह पीछे भी मुड़के देखता है कि कोई हमारा शत्रु तो नहीं है कि जो हमारे ऊपर अटैक करेगा अच्छा, अच्छा अच्छा अच्छा तो वो सावधानी के साथ चलता है तो वो पीछे कभी कभी बीच में मुर, मुर करके देखता है फिर आगे बढ़ता है इसको कहते हैं सिंघावलोकन न्याय अच्छा अच्छा समझ गए हाँ। तो हम हाँ भी सिंघावलोकन जो आगे बढ़ेंगे आगे जो होगा उससे पहले जो है हम पीछे से तो पीछे से वो अविद्या से हम चलते हैं वो अविद्या छठा नंबर सूत्र से चलते हैं कि अविद्या तो पीछे में बता ही दिया तो तो आपको पता है कि अविद्या राग द्वेष ये पांच क्लेश है उसमें से अविद्या जो है अनित राग समझना अपवित्र को पवित्र समझना दुख को सुख समझना है जो आत्मा नहीं उसको आत्मा समझना ये अविद्या है तो वो है उसी का ही ये आगे समझिए विस्तार है ये मैने समझी कि ये ये जो छठा सूत्र से हम चलते हैं जो अस्मिता नामक क्लेश है जो छठा सिक्स नंबर सूत्र है हमारे पास जो पुस्तक है पातंज योगदर्शन जो है सुरेश चंद्र श्रीवास्तव जो व्याख्या करने वाले हैं जो शायद आपके पास नहीं होगा तो इसका एक सौ चौहत्तर नंबर पेज है नहीं मेरे पास तो वही है जी उदय को, कोई बात नहीं सबका नहीं मेरे पास ये है जी अब तो ठीक हो गई इस तरह हुआ था कि जब धर्मवीर जी आए थे तो वो राजवीर जी की पुस्तक मुझे दे गए थे अच्छा दे गए ठीक तो हो गया ठीक हो गया तो जो पुरानी वाली है वो मैंने छोड़ दिया तो पुस्तक अच्छा, मिल दी अच्छा, है मुझे। बहुत अच्छी बात है तो, तो चलिए तो ये है कि इसमें अस्मिता दूसरा जो क्लेस है वो अस्मिता है हाँ जी ये मने अविद्या इसका कारण है क्या कारण है जी अविद्या कारण हाँ और अस्मिता उसका कार्य है एक कारण और कार्य होता है ना जी।, जी जैसे मिट्टी और घड़ा है तो मिट्टी घड़ा का कारण है और मिट्टी कार्य है सॉरी घड़ा कार्य है और मिट्टी कारण है इसी तरीके से आगे अस्मिता नामक जो क्लेश है वह कार्य है और अविद्या कारण है तो ये अस्मिता किसको कहते हैं अस्मिता का मतलब क्या है तो अस्मिता कहते हैं दृग दर्शन शक्तियों एकात्मता इव अस्मिता अलग करेंगे पद छेद करके तो दृग दर्शन शक्तियो एकात्मता इव अस्मिता एक साथ मिलेंगे पढ़ेंगे संहिता में तो दृग्दर्शन शक्तियो एकात्म तेवा अस्मिता ये ये अस्मिता अस्मित छठा नंबर सूत्र है ये तो वन सेवेंटी फोर हमारा है मैं इनको, आपको नहीं, नहीं ये आए हैं इनको मेहता जी आए हैं इनको अच्छा। दिखा रहा हूं ये कितने नंबर है दिखा देता है, ये है आपका ये हो गया साधन पाद ये छठा नंबर सूत्र तो हाँ तो दृग्ध दर्शन शक्तियो एकात्मता इव पदछेद करेंगे तो तो दो तरीके मैने दो है एक दृक शक्ति है दूसरा दर्शन शक्ति है मैंने दो चीज है दृक शक्ति और दर्शन शक्ति दृक शक्ति कहते हैं देखने वाले को और दर्शन शक्ति कहते हैं कि जिससे व्यक्ति देखता है या जो दिखता है समझ तो गया जी जो दिखता है वो भी दर्शन है और जो देखता है वो दृक है जैसे हम लोग देखते हैं तो हम हो गए दृक्ष शक्ति और ये संसार दिखता है ये हो गया दर्शन शक्ति जो चीज दिखता है वो है दर्शन शक्ति और जो देखने वाला है वो है दृष्ट शक्ति समझ गए तो ये दृक् शक्ति अर्थात आत्मा देखने वाला आत्मा है और दिखने वाला क्या है शरीर है मन है बुद्धि है संसार है वृक्ष है घर है पुस्तक है ये सब जो दिखने वाला है और सात दर्शन का अर्थ है दो दर्शन की व्याख्या हम दो तरीके से कर सकते हैं एक है दर्शन वाले दृश्य इति दर्शनम ये जो दिखता है भाव अर्थ में और कारण अर्थ में भी कर सकते है कि दृश्य ते इति दर्शनम मने जिससे दिखता है इसके द्वारा देखा जाता है हम क्या है आंख के द्वारा देखते हैं कान के द्वारा देखते हैं नाक के द्वारा देखते हैं जिहवा के द्वारा देखते हैं त्वचा के द्वारा देखते हैं बुद्धि के द्वारा देखते हैं मन के द्वारा देखते हैं तो ये सब दर्शन है ये सब क्या है जी दर्शन शक्ति हाँ जी दर्शन है परंतु दर्शन वो तो आंख भी दर्शन हो गया कान भी दर्शन हो गया नाक भी दर्शन हो गया परन्तु तो सूक्ष्म में और गहराई में जाएंगे तो ये तो हमें पता चल रहा है कि आंख मैं नहीं हूं शरीर में नहीं हूँ शरीर अलग है दांत में नहीं जैसे दांत टूट जाता है तो दांत अलग दिखता है यदि हाथ कट गया तो हाथ भी अलग दिखता है अंगुली कट गई तो अंगुली भी अलग दिखती है तो ये परंतु मैं अभी मरा नहीं हूँ मैं इस शरीर से निकला नहीं हूँ तो दांत टूटने से मैं तो मरता नहीं मैं तो अलग नहीं होता अर्थात तो मैं दांत नहीं हूं मैं सिर नहीं हूं मैं कान नहीं हूँ ये तो मोटे रूप में व्यक्ति यदि थोड़ा यदि सोचेगा तो समझ में आएगा परंतु और सूक्ष्म में जाएंगे तो बुद्धि है मन है तो वहां पर यह कहा जा रहा है कि दर्शन मैंने जिससे देखता है मन से व्यक्ति देखता है बुद्धि से देखता है माने अंतःकरण जिसको कहते हैं मन बुद्धि चित्त अहंकार तो ये जो बुद्धि है इसको कहते हैं दर्शन शक्ति यहां पर बुद्धि दर्शन शक्ति है माने मन या बुद्धि कहें या चित कहें तो मन बुद्धि इत्यादि जो है ये दर्शन शक्ति है बुद्धि और आत्मा जो है दृक्ष शक्ति है तो अस्मिता नामक क्लेश क्या है अस्मिता नामक क्लेस अस्मिता नामक क्लेश क्या है तो बोलते दृक्ष शक्ति अर्थात आत्मा और दर्शन शक्ति माने बुद्धि इन दोनों के दोनों में एकात्मता इवा माने दोनों में एक स्वरूप का होना जैसे प्रतीत होना जैसे मानो दोनों एक ही है वैसे बुद्धि अलग है और आत्मा अलग है अलग परंतु व्यक्ति अज्ञानता के कारण अविद्या के कारण क्या समझता है कि मन और आत्मा को एक ही समझने लग जाता है मन और आत्मा को एक ही समझने लग जाता है तो एक जैसा समझना मान दृक्शक्ति और दर्शन शक्ति इन दोनों की एक जैसे प्रतीति होना दृक शक्ति अर्थात आत्मा और दर्शन शक्ति बुद्धि इनमें एक जैसा प्रतीति का अनुभव करना ये अस्मिता है ये जो है अस्मिता है ये क्या है अस्मिता अस्मिता गया? समझ गए आन्जी, आन्जी। हाँ मैंने दृक्ष शक्ति और दर्शन शक्ति दृक्ष शक्ति और दर्शन शक्ति डॉक्टर साहब को बोल दीजिए कि मैं पढ़ा रहा हूं। शक्ति और दर्शन शक्ति मैंने आत्मा दृक्ष शक्ति आत्मा दर्शन शक्ति बुद्धि मन इन दोनों में एक जैसी अनुभूति करना प्रतीति करना मैंने इन दोनों का एक जैसा प्रतीत होना कि भाई बुद्धि और आत्मा एक ही चीज है इसको कहते हैं अस्मिता इस पर महर्षि वेद जी कहते हैं कि पुरुषो दृक्ष शक्ति ही मने पुरुष पुरुष का मतलब क्या हुआ आत्मा पुरुष कहते हैं पुरुष माने मैं नहीं पुरुष माने मैं नहीं पुरुष कहते हैं पुरव शेतें पुरुष जो पूरी में रहता है पूरी में जो रहता है वो पुरुष है पुरी में जो रहता है वो पुरुष है अर्थात तो इस पूरी कहते हैं शरीर को तो शरीर में रहने वाला जो आत्मा है उसको कहते हैं पुरुष तो पुरुष हो गया स्त्री के अंदर जो आत्मा है वो भी पुरुष है और व्यक्ति के अंदर मन मतलब जो पुरुष के अंदर जो आत्मा है वो भी पुरुष है तो दृष्ट शक्ति अर्थात पुरुष और बुद्धि दर्शन शक्ति क्योंकि व्यक्ति बुद्धि के द्वारा देखता है या बुद्धि भी दिखता है दिखने वाली चीज है तो ये बुद्धि दर्शन शक्ति इति एक स्वरूपापत्ति इव अस्मिता क्लेश उच्चते बोल रहे हैं की दृक्शक्ति पुरुष और दर्शन शक्ति बुद्धि इन दोनों की एक स्वरूप की प्रतीति आपत्ति जैसा मन एक जैसे प्रतीत होना कि मानो यह एक ही है दोनों ये अस्मिता नामक क्लेश है ये कह रहे हैं कि देखो आगे करे की भोक्तृग्य शक्तो अत्यंत विभक्त हो अंत असंकीर्ण यो हो अग प्राप्त सत्या भोग कलपते बोल रहे हैं कि व्यक्ति को भोग कब होता है दुख कब होता है परेशानी कब होता है व्यक्ति डिप्रेशन में कब आता है मन जो भी दुख है भोग कहते हैं सुख दुख की अनुभूति को भोग कहते हैं जन्म को तो भोग माने हुआ जन्म व्यक्ति जन्म कब लेता है संसार में व्यक्ति दुखी कब होता है व्यक्ति परेशान कब होता है तो कह रहे कि भोक्तरी और भोग शक्ति दो प्रकार की शक्ति है एक भोगतृक्ति मान भोगने वाला अस आत्मा भोक्तरी शक्ति भोगता आत्मा है और भोग्य जो है वह बुद्धि है भोग्य शक्ति जो बुद्धि है जो भोग के योग्य है जिससे व्यक्ति भोगता है तो शक्ति आत्मा और भोग्य शक्ति बुद्धि ये दोनों बिल्कुल अलग अलग है घुले मिले नहीं है मैंने बिल्कुल अत्यंत विभक्त हो ये बिल्कुल दोनों अलग अलग हैं। मैने भोक्तृश शक्ति जो आत्मा अलग है और भोग्य शक्ति जो बुद्धि है दोनों मतलब वो बुद्धि अलग है अत्यंत विभक्त यो और अत्यंत असिंक असंकीर्ण यो ये नहीं कि हम पानी में जो है चीनी को डाले तो चीनी घुल गया पानी में नमक को डाले तो नमक घुल गया ऐसा नहीं कि बुद्धि घुल जाता है आत्मा में आत्मा घुल जाती है बुद्धि में बुद्धि और आत्मा दोनों घुले मिले नहीं है असंकीर्ण है मैने मिश्रित नहीं है मिले हुए है मैंने बिल्कुल अलग है अभिन्न है और इस ये शक्ति आत्मा भोग्य शक्ति बुद्धि जो अत्यंत अलग है अत्यंत दोनों में भेद है बिल्कुल अलग अलग है ये बिल्कुल मिले हुए नहीं है इनमें जो अभिभाग प्राप्त हुई जब इनमें व्यक्ति अभिभाग माने दोनों एक है इस तरीके से जब मान लेता है ऐसा जब समझने लग जाता है अविद्या के कारण उसके बाद ही व्यक्ति को भोग होता है उसके बाद ही व्यक्ति को जन्म होता है उसके बाद ही व्यक्ति को दुख होता है उसके बाद ही व्यक्ति को डिप्रेशन होता है उसके बाद ही व्यक्ति को क्रोध होता है उसके बाद ही व्यक्ति को परेशानी आती है उसके बाद ही व्यक्ति मन जो भी संसार में दुख सुख है वह सुख और दुख दोनों का जो भोग करता है भोगनों में जो समर्थ होता है वह इसलिए क्योंकि तो आत्मा और मन को दोनों को एक समझ लिया है वह अविद्या के कारण भाई आत्मा में क्रोध कहां आत्मा में मोह कहां आत्मा में लोभ कहां आत्मा में दुख कहां ये आत्मा सुख दुख से परे है आत्मा के अंदर लोभ क्रोध मोह भय ईर्षा द्वेष इत्यादि नहीं है ये पीछे आपने पढ़ा है मैं हमने पढ़ाया कि ये जो है मन में है लोक आरोपित कर देता है जीवात्मा का ये तो मन का धर्म है क्रोध लोभ मोह दुख सुख ये सब मन का धर्म है तो ये जो क्या है कि जब व्यक्ति वो समझने लग जाता कि दोनों एक ही चीज है दोनों में एक ही माने आत्मा और बुद्धि को दोनों को एक समझने लग जाता है तब भोग भोगता है वह तभी वह दुखी होता है तभी वह परेशान होता है तो इसमें क्या करना चाहिए व्यक्ति को भाई ये तो न जाने कितने जनों का संस्कार है कुसंस्कार है कि हम हैं आत्मा और हम अपने आप को समझ बैठते मन में क्रोन होता है मन में परेशानी होती है मन में अव्यवस्थाएं हैं और खुद में समझने लग जाता है जिसके कारण फिर खुद वह अव्यवस्थित हो जाता है परेशान हो जाता है तो ये करें कि भोक्त्री भोग शक्तियों अत्यंत विभक्तो अत्यंत असंकीर्ण यो अविभाग प्राप्त इव सत्या भोग कल्पते मन भोक्त्री शक्ति और भोग्य शक्ति बिल्कुल भिन्न बिल्कुल न मिले हुए में मैने अभाग प्राप्त इवन जैसे मानो कि दोनों एक ही है इस तरीके से होने पर भोग कल्पते भोग समर्थ होता है तभी जन्म समर्थ होता है भोगक जन्म भी है भोगकार्थ सुख दुख भी है सुख दुख को भोगना भी है आगे करें कि स्वरूप प्रतिलंबितु तयो कई बल्य में कुतो भोग आई थी बोल रहे हैं कि जब व्यक्ति को ये पता चल जाता है कि मैं अलग, अलग हूँ जब वह आंख मुद करके बार बार विचारने लग जाता है बार बार मेडिटेशन करने लग जाता है चिंतन करने लग जाता है और चिंतन करते करते करते करते करते परमात्मा की ऐसी कृपा होती है कि वह जैसे मैं आंख खोलता हूं तो आंख खोलने के बाद मैं देखता हूं कि हमारे सामने जो कुछ भी पड़ा हुआ चीज है जैसे पुस्तक है जिससे मैं पढ़ रहा हूं सामने टेबल है सामने चौकी है सामने चारपाई है सामने बिस्तर है जो कुछ भी है वो बिस्तर मुझे अलग दिखता है मैं बिस्तर नहीं हूं मैं चारपाई नहीं हूँ मैं टेबल नहीं हूँ मैं कपड़ा नहीं हूँ जैसे आंख खोलने के बाद स्पष्ट दिखता है कि वो अलग है अब मैं अलग हूं ऐसे ही ऐसे ही जब वह आंख मूंद करके पहले समझता है और चिंतन करने लग जाता है कि भाई मैं तो आत्मा हूं मैं मन नहीं बुद्धि नहीं चित नहीं नहीं नहीं अहंकार सब मैं हूं जब दोनों का जब भेद अलग अलग उसके वास्तविक स्वरूप का जब ज्ञान हो जाता है उसके बाद ही मोक्ष हो जाता है उसके बाद ही व्यक्ति दुख से छूट जाता है तो वहां पर फिर सुख कहा मिलेगा दुख कहा मिलेगा यही करें कि स्वरूप प्रतिलंबित मैने उन दोनों के मान शक्ति जो जीवात्मा है और भोग्य शक्ति जो बुद्धि है इन दोनों के स्वरूप की प्राप्ति होने पर तो कैवल्य में भवती कैवल्य ही होता है मोक्ष ही होता है तब तक मोक्ष नहीं होता है जब तक व्यक्ति आत्मा और बुद्धि को एक समझता है और जिस दिन आत्मा बुद्धि को अलग अलग समय में लग जाता है वह दर्शन कर लेता है वह रियलाइज कर लेता है वह अनुभूति कर लेता है उसी दिन फिर धीरे धीरे जब फिर वह मोक्ष की ओर आगे बढ़ता है और जब मरता है अर्थात आत्मा जब शरीर से निकलता है उसके बाद वह मोक्ष में ही जाता है फिर जन्म मरण के चकर में नहीं आता है तो इस बात में खुद प्रमाण दे रहे हैं महर्षि कपिल का जो शिष्य वो पंच सिखाचार्य हैं, उन्होंने भी यही बात कही है इसमें महर्षि वेदी प्रमाण दे रहे हैं। तथा बोलते, परम आकार शील विद्यादि भी विभक्तम अपश्यन कुरियात तत्र आत्मबुद्धि मोहेन इति बोल रहे हैं कि इसी बात को पंच सिखाचार्य हुए हैं वो भी कह रहे हैं क्या बुद्धिता परम पुरुषम आकार माने आकार स्वभाव शील माने स्वभाव आकार स्वभाव और विद्या इत्यादि के कारण पुरुष बुद्धि से भिन्न पुरुष जो है बुद्धि से भिन्न और परम उत्कृष्ट है बोलते बुद्धिता परम बुद्धि से परम माने उत्कृष्ट परम का भिन्न भी होता है परंतु तो विभक्त जब आगे दिया ही है तो पुनरुक्ति दोष हो जाएगा यदि विभक्त भी अलग करें और परम का भी अर्थ अलग करें तो फिर गलत हो जाएगा इसलिए परम कार्थ उत्कृष्ट भी है उत्तम भी है और परम कार्थ दूसरा भी है तो यहाँ पर यहाँ पर परम कार्थ उत्कृष्ट करेंगे कि मन बुद्धि से उत्कृष्ट मान आत्मा बुद्धि से श्रेष्ठ है उत्कृष्ट है तो बुद्धि से उत्कृष्ट पुरुष पुरुष मन पुरुष को किस आकार मने आकार क्या है पुरुष का किस आकार का है उसका स्वरूप क्या है बुद्ध पुरुष का तो पुरुष का स्वरूप स्वरूप है शुद्ध अर्थात मैं जो आत्मा हूं स्त्री पुरुष प्राणी मात्र के अंदर एक चींटी के अंदर भी हर चीज के अंदर जो आत्मा है वो आत्मा का जो आकार है अर्थात स्वरूप है वह शुद्ध है अर्थात मैं शुद्ध हूं मैं शुद्ध हूं मैं मलिन नहीं हूं तो मेरा आकार जो है अर्थात आत्मा का जो आकार है वह शुद्ध है शील आत्मा का स्वभाव क्या है जी आत्मा का शील मान्य स्वभाव तो आत्मा का स्वभाव क्या है आत्मा का स्वभाव है आत्मा का स्वभाव है अ आ... अपरिणामी पीछे जो पढ़े याद आ रहा कि नहीं पहले पाठ में जो पढ़ाया था कि अपरिणामिन है चिति शक्ति अपरिणाम अर्थात तो उसका स्वभाव अपरिणामी कभी बदलता नहीं है वो कभी चेंज नहीं होता उसमें पर, जैसे कि सेव को हम रखते हैं तो सेव सड़ने लग जाता है उसमें विकार पैदा होने लग जाता है उसमें परिणाम चंजे चेंज हो जाता है तो यहां पर आत्मा का स्वभाव है अनचेंजेबल अर्थात वह अपरिणामी है तो उसका स्वभाव है अपरिणामी अविकारी और, और, और विद्यादि भी और वह विद्यादि मतलब क्या है अर्थात चेतन है क्योंकि तो विद्यादि का आधार क्या है आत्मा है जी चेतना जी चेतना है तो ये चेतना मैंने अर्थात शुद्ध के कारण अपरिणामी के कारण मैने अविकारी के कारण और चेतनता के कारण ये बुद्धि से उत्कृष्ट है से क्यों देखो बुद्धि क्या है मन मन क्या है जिससे हम परेशान होते हैं बुद्धि क्या है बुद्धि परिणामी है वो बदलने वाला है तुरंत बदल जाता है बुद्धि क्या है जड़ है आत्मा चेतन है बुद्धि का स्वरूप क्या है बुद्धि जो है जड़ है बुद्धि परिणामी है तो जो बुद्धि परिणामी है बुद्धि जड़ है तो ये जो जड़ बुद्धि है ये और वो चेतन है तो इसलिए उससे उत्कृष्ट हो ही गया बुद्धि से उत्कृष्ट हो गया तो बुद्धि से उत्कृष्ट जो पुरुष है आकार शील विद्या इत्यादि के कारण विभक्त के कारण माने अलग के कारण अलग भिन्न जो पुरुष है उस पुरुष को अपश्यन माने उसको अलग बने विभक्त देखता हुआ अपश्यन मैने भिन्न है ऐसा जब व्यक्ति नहीं देखता है अपचि न देखता हुआ तो ऐसा न देखता हुआ क्या करता है जब ऐसा नहीं देखता हुआ पत्र उस बुद्धि में आत्मबुद्धि मोहेना कुरियात अर्थात उस जो बुद्धि में आत्मबुद्धि माने मैं हूँ आत्मा वो बुद्धि है ऐसा मोह से अविद्या के कारण वह कर लेता है जिसके कारण वह जो है इस दुनिया में दुख में परेशानी में इसमें पड़ता है तो कहने का अभिप्राय यह है यह क्लेश है जब तक हम जब तक हम आत्मा और बुद्धि को एक समझते रहेंगे जब तक हम यह समझते रहेंगे कि क्रोध जो आया वो मेरे अंदर क्रोध आया तब तक क्रोध पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते क्रोध तब तक जो है वह दुख मिलेगा ही यदि मान लीजिए लोभ है लोभ यदि मैं समझता हूं कि मेरा धर्म लोभ है तो तब तक जो है कि हम दुखी होंगे ही तो इसलिए ये क्लेश है इस क्लेश को हमें क्षीण करना चाहिए अब इस बुद्धि और आत्मा का जब व्यक्ति एक समझता है उसके बाद ही राग द्वेश होता है तो अब जैसे अविद्या कारण था अस्मिता का अब अस्मिता कारण हो गया आगे राग और द्वेष का तो क्रम प्राप्त जो है क्लेश पेज नंबर है, इसमें राग का है कर रहे अब राग एक क्लेश है दुनिया में क्या है व्यक्ति क्या है व्यक्ति बच्चे के प्रति आकर्षित होता है आसक्त होता है बच्चे जो है माँ के प्रति आसक्त होता है कोई व्यक्ति किसी ए, पुरुष के प्रति यदि कोई महिला पुरुष के प्रति आकर्षित हो गई या कोई पुरुष महिला के प्रति आकर्षित हो गई इत्यादि ये जो राग है ये क्लेश है जब तक इस तरीके का रहेगा तब तक दुख मिलेगा तो राग क्या है तो सुखानुष राग सुखानुष राग का मतलब क्या है जी सुख हमें जिस चीज से सुख मिला हम रोटी खाए रोटी से हमें सुख मिला हमें जो अच्छा लगता है हमें किसी को रोटी साग सब्जी किसी को मिठाई अच्छा लगता है किसी को क्या है अब और आगे बढ़ेंगे तो उसमें जो है किसी को मोटरसाइकिल पर चढ़ना अच्छा लगता है किसी को जो है घर अच्छा लगता है किसी को अच्छे अच्छे कपड़े अच्छे लगते हैं किसी को और उससे भी और आगे जाएंगे संसार में विषय में मान किसी को रूप अच्छा लगता है जो चीज दिखता है वो बहुत अच्छा लगता है किसी को रस अच्छा लगता है किसी को गंध अच्छा लगता है तो ये जो है जिस चीज से व्यक्ति को जो चीज अच्छा लगता है तो जो चीज अच्छा लगा उसका उसने भोगा तो भोगने उसको जब उसने चखा तो चखने के बाद उससे सुख मिला अब जो सुख मिला है तो सुख मिलने के बाद अब क्या हुआ सुख का जब अनुभव हुआ तो वो अब सुख का स्मरण हो रहा है याद आ रहा है सुख की स्मृति आ रही है और सुख जिस वस्तु से मिला उसकी भी स्मृति आ रही है अब जो स्मृति आई तो उस वस्तु के प्रति हमारी जो लालच है उसके प्रति जो तृष्णा है उसके प्रति जो लोभ है वही राग है इसी बात को करें सुखानुष राग अर्थात सुख के सुख के पश्चात अनुमाने पश्चात मैंने सुख भोगने के बाद अनुमाने बाद सुख भोगने के बाद जो अंतकरण में रहने वाली जो वासना है अंतकरण में रहने वाली जो वासना है वो राग है वो करें रहे हैं अनुसई मने रहने वाली अनु मने पश्चात सही मने रहने वाले सिंह से तो सुख के अनुभव के बाद अर्थात तो मन अंत अहंकार में रहने वाली जो वासना है अर्थात संस वासना मने संस्कार जो संस्कार है वो राग है उसको राग कहते हैं तो यहां पर देखिए आप महर्षि वेद व्याजी इसकी व्या क्या कर, क्या कर रहे हैं बोलते हैं सुखाभिज सुखानुस्मृति पूर्व सुखे तत्साधने वु गर्ध तृष्णा लोभ सराग इति बोल रहे हैं की सुखाभिज बोल रहे की सुख को जिसने जान लिया है अर्था सुख को जिसने अनुभव कर लिया है ऐसे व्यक्ति को सुखानुस्मृति पूर्व अब क्या ऐसे व्यक्ति को सुख भोगने के बाद स्मृति आती है याद आता है सुखानुभव के बाद क्या है वो उसको स्मृति आती है याद आता है वो चीज करने वाले को जो है नाप्ति रूप स्मृति आती है कि वो मैंने सुख भोगा था उस वस्तु से ये तो उस सुख के प्रति भी और सुख के साधन के प्रति स्मृति आती है तो पहले स्मृति आएगी और स्मृति आने के बाद उस सुख के प्रति और सुख के साधन के प्रति जो गर्द है जो लालच है गर्द कहते हैं लालच को गर्दा कहते हैं तृष्णा को चाह को लोभ को तो बोलते हैं गर्ध कृष्णा लोभ मैंने सुख के सुख को जिसने अनुभव किया है ऐसे व्यक्ति को सुख भोगने सुख के अनुभव के बाद जो स्मृति आई उस सुख की और सुख के साधन के प्रति उसे स्मृति पूर्वक सुख और सुख के साधन के प्रति जो तृष्णा है जो गर्धा है, जो चाह है जो लालच है जो लोभ है जो लोलुपता है वो राग है तो यह राग भी क्लेश है और ये क्लेश दुख देने वाला है इसीलिए हमें साधना के माध्यम से आंख मूंद करके हमें ये राग के सच्चे स्वरूप को समझ करके राग से भी परे होने का कोशिश करना चाहिए अब आगे है क्रम प्राप्त द्वेश द्वेष किसे कहते हैं जी तो बोलते हैं द्वेष किसे कहते हैं तो बताया है कि द्वेष कहते हैं दुखानुष द्वेष बोल रहे हैं कि अब जो है दुख दुख भोगने के बाद अनुमाने बाद दुख भोगने के बाद अंतःकरण में अर्थात मन बुद्धिचित अहंकार में रहने वाली जो वासना है रहने वाला जो संस्कार है आ, वो उसको द्वेष कहते हैं अर्थात कहने का अभिप्राय है कि जिस चीज हमें राग हुआ जो चीज हमें अच्छा लगता है कि हमें कोई अच्छी अच्छी बात कहे ये हमें अच्छा लगता है हमें कोई संसार की चीज शब्द स्पर्श रूपसगंध यदि अच्छा लगता है हमें जो चीज भी अच्छा लगता है अब अच्छा लगा जो चीज हमें अच्छा लगता है उसका यदि विरोध हो जाए जो चीज हमें अच्छा लगा उसका यदि कोई बाधक आ जाए उसमें यदि कोई बाधा देने वाला व्यक्ति आ जाए या कोई वस्तु आ जाए तो उस व्यक्ति के प्रति उस वस्तु के प्रति जो विरोध की भावना बनती है वो जो मन में क्रोध आता है वो द्वेष है यही करुष द्वेश है। दुख भोगने के बाद जो मन में जो उस वस्तु के जिससे हमें दुख मिला है उस वस्तु के प्रति और दुख के प्रति जो भावना बनी हमारी कि वो क्रोध की जो भावना बनी उसको मारने की जो भावना बनी उसके प्रति जो हिंसा की भावना बनी वो द्वेष है इसी बात को महर्षि वेद व्याजी भगवान वेद व्याजी अपने शब्दों में कहते हैं कि दुखाभिज्ञ दुखानुस्मृति पूर्वो दुखे तत्साधने वा प्रतिघो प्रतिगो मिघांसा क्रोध सद्वेश इति बोलने की द्वेष किसे कहते हैं तो बोलते है जिसने दुखाभिज्ञ माने जिसने दुख को अनुभव कर लिया है माने दुख के अनुभविता जिसको कहते हैं दुख के अनुभविता, दुख के अनुभव अनुभवी दुख के का अनुभव करने वाला तो दुख का जिसने अनुभव कर लिया है ऐसे व्यक्ति को दुखानुस्मृति पूर्वक माने दुख के अनुभव की स्मृति पाले होती है दुख की अनुभूति दुख का जो अनुभव हुआ उसकी इससे मुझे दुख मिला था इस उस दुख के की भी अनुभूति होती है और दुख के साधन की भी अनुभूति होती है तो स्मृति दुखा, मैंने दुखानुभव की जो स्मृति है उस स्मृति पूर्वक माने उस दुख में और दुख के साधन के प्रति जो प्रतीक है अर्थात जो उसके प्रति जो हिंसा है उसके प्रति जो आ, उसके प्रति उसके प्रति, उसके प्रति उ, क्या कहते हैं कि उसके प्रति जो मन्यु है उसके प्रति जो मारने की जिघनसा मन मारने की इच्छा है उस वस्तु को समाप्त करने की विनष्ट करने की जो इच्छा है उसको समाप्त करने की जो इच्छा है उसके प्रति जो क्रोध है वह सद्वेष उसको द्वेष कहते हैं तो यह भी दुख देने वाला है द्वेष भी दुख देने वाला है इसको भी हमें हटाना चाहिए कैसे हटाएंगे वो आगे बताया जाएगा अब इसके बाद जो है क्रम प्राप्त जो है पांचवा क्लेश है जिसको कहते हैं अभिनिवेश क्लेश कहते स्वरस वाह विदुषो अपी तथा रूढ़ो अभिनिवेश बोलते स्वरसवाही विदुषो अभी तथा रूढ़ो अभिनिवेश अभिनिवेश कहते मृत्यु डर को मृत्यु का त्रास मृत्यु का भय मृत्यु का जो भय उसको अभिनवेश कहते हैं तो बोलते स्वरसवाही ये स्वरस नाही थी स्वरसवाही मने स्वरसाभाविक रूप से प्रवाहित होने वाली है ये पूर्व जन्म में पूर्व जन्म में भी हमने जो मृत्यु का अनुभव किया या इस तरीके से इस जन्म में तो अभी हम मरे है नहीं तो हमें मृत्यु का अनुभव कैसे मृत्यु डर का अनुभव कैसे होगा तो पूर्व जन्म में हमने अनुभव किया था जो मृत्यु के समय जो हमें दुख मिला था तो इसलिए मरना हम नहीं चाहते हैं इसलिए करके स्वरस स्वर से अर्थात स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होने वाला विद्वानों के अंदर भी विद्वान में भी तथा वैसे ही जैसे मूर्ख में है मने कहने का भी है का कि भाई मूर्ख में तो पता समझ में आता है कि मूर्ख लोग अज्ञानी है अविद्या से ग्रसित है तो वो चाहता है कि मैं न मरू वो, वो, वो जो है मृत्यु के मृत्यु के भय से डरे परंतु विद्वान में भी ये देखा जाता है कि जिसने जो पढ़ लिख लिया जो कुछ भी माने श्रुत अनुमान इत्यादि से जान लिया है कि मृत्यु क्या चीज है उसके बाद भी वह मृत्यु से बचना चाहता है कोई नहीं मरना चाहता इसलिए करेंगे स्वरस वाह विदुषोपि स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होने वाला जो मृत्यु का जो डर है वह विद्वानों में भी वैसे ही आरूढ़ है जैसे मूर्खों में जैसे मूर्खों में आरूढ़ होता है ये बात इसमें कहा है अब इसके महर्षि वेद व्यास भगवान वेद व्यास की व्याख्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं बोलते है, सर्वस्व प्राणी न नत्माशी नित्या भवती मान भूवम भूयासम इथि बोल रहे हैं की संसार में जितने भी प्राणी हैं, उस सभी प्राणी की ये आत्मासी होती है सभी प्राणी की ये इच्छा होती है खुद की इच्छा नित्या मन सदा होती है सदा उनकी इच्छा रहती है सभी प्राणी की चाहे वह चीटी से लेकर के मनुष्य पर्यंत तक हाथी पर्यंत तक जितने भी प्राणी हैं, वो चीटी से लेकर के मनुष्य पर्यंत तक जितने भी प्राणी हैं, सबकी ये चाह होती है सदा चाह होती है कि मानव भू अर्थात मैं नहीं हूँ ऐसा नहीं भू यासम में सदा रहू कोई नहीं मैं व्यक्ति सब सदा बना रहना चाहता है इसीलिए जब रास्ते में चलता गाड़ी मोटरसाइकिल बगल से गुजरा तो वो हम डर मैं डर गए और फिर जो है बगल हो जाते हैं क्यों हो जाते हैं क्योंकि हमें कहीं ना कहीं जो संस्कार है कि भाई हमें डर क्या बोलते हैं कि मैं मर जाऊंगा वो रहना चाहता है वो मरना नहीं चाहता तो यही करे कि मानव भू भूया समिति बोल रहे की मैं नहीं हो ऐसी बात नहीं है मैं रहू मैं सदा रहू ऐसी सभी प्राणी की इच्छा होती है तो अब प्रश्न ये है कि भाई ऐसी इच्छा क्यों होती है वो क्यों मरने से डरता है मृत्यु भय से क्यों डरता है? जो मृत्यु क्यों उसको सताती है? मृत्यु का डर क्यों है उसको? इस जन्म तो नहीं है जब मरेगा तब उसको पता चलेगा ना कि भाई जो है की इससे दुख मिलता है जैसे कि मान लीजिए कोई गुस्सा में आकर के अज्ञानता में आकर के अविध्या से ग्रसित होकर के आपस में घर में लड़ाई हुई और घर में घर में के बउवा देख लिये घर में लड़ाई हुई और वो क्या है गुस्सा में आकर के वह जो है पॉइजन पी लिया खा लिया अब खा तो लिया हमने कितने व्यक्ति को देखा हुआ है इंडिया में भी इंडिया में जाकर मैं देखा हुआ हूँ कि अब जो है कि वो गुस्सा में आकर के वो पॉइजन तो हुआ विष तो पी लिया और विष पीने के पश्चात अब जो है उसका प्रभाव जब शरीर में पड़ता है वो जो चिल्लाता है वो जो चिल्लाती है बोलते बचाओ बचाओ बचाओ मैं नहीं मरना चाहती हूँ मैं नहीं मरना चाहता हूं और हॉस्पिटल में जब उसको तड़पता रहता है व्यक्ति पुरुष तड़पता रहता है स्त्री तड़पती रहती है अब वो उस समय उसको अनुभव हो रहा होता कि बाप रहा है कि बापा मैं मरना नहीं चाह रहा कितना कष्ट हो रहा है बचाओ बचाओ बचाओ इस तरीके की बातों करता रहता है अर्थात उस समय वो समझ रहा होता है कि मेरे कष्ट हो रहा है और वो अब मैं मर रही हूं या मर रहा हूं पर तो अभी तो मैं मरा नहीं हूं जब मैं मरा नहीं हूं अभी इस तरीके कोई ऐसी बात हुई नहीं है तो फिर मुझे डर क्यों क्यों इच्छा ये बनी हुई है कि मैं रहू मैं बना रहू मैं नहीं मरू तो ये कह रहे कि न चूत मरण धर्म कश्य ऐसा भावती आत्माशी बोल रहे हैं कि जो पहले अनुभव किया ही नहीं है अब ऐसे मान लीजिए किसी ने कभी काजू की बर्फी खाया ही नहीं है तो उसको क्यों इच्छा होगी कि क्यों इच्छा होगी कि मैं जो काजू की बर्फी पू न अर्थात व्यक्ति जब किसी चीज का पहले प्रयोग किया हुआ रहता है या वह अनुभव किया हुआ रहता है उसके बाद ही उसके प्रति व्यक्ति दौड़ता है उसकी इच्छा होती है तो यदि व्यक्ति हमने तो कभी मरा नहीं अभी तो मैं मरा नहीं हूं इस जन्म में अभी अभी मैं जिंदा हूं उसके बाद भी ऐसी क्यों इच्छा बनी हुई है कि मैं सदा रहू मैं मैंने सदा बना रहू ऐसी तो ये अभी हमने अनुभव नहीं किया है तभी हो रही इसका मतलब है कि बिना अनुभव किए तो ऐसा इच्छा हो नहीं सकती इसलिए कह रहे हैं कि अनुभूत तो मरण धर्म कश्य जिसने मरण धर्म का अनुभव ही नहीं किया है ऐसे व्यक्ति को यह आत्माशी क्या कहा कहां से होगी नहीं आत्मा इच्छा नहीं होती है इसी से पता चलता है एक पूर्व जन्म अनुभव इसी से पता चलता है कि पूर्व जन्म का अनुभव अर्थात इस जन्म में तो मरा नहीं है परंतु वह कभी न कभी इसने अनुभव किया है मृत्यु डर का अनुभव किया है कि मरने के समय कितना बड़ा भय होता है कितना भयंकर कष्ट होता है परेशानी होती है तो वह मृत्यु डर का अनुभव किया है मरण त्रास का उनमें अनुभव किया है कभी न कभी अनुभव किया कब अनुभव किया इस जन्म में अनुभव किया इसका मतलब है पूर्व जन्म में अनुभव किया इसी से पूर्व जन्म सिद्ध होता है कि पूर्व जन्म भी होता है इसलिए कर पूर्व जन्मानुभवते इसी से पता चलता है कि पूर्व जन्म होता है पूर्वानुभव मतलब पूर्व जन्म के अनुभव की प्रतीति होती है कि पूर्व जन्म में हमने मरण त्रास का अनुभव किया था उसका ये है तो यहाँ पर फिर प्रश्न ये कर सकता है कि भाई ठीक है हम नहीं मरे हैं पर परंतु तो किसी को मरते हुए देखते हैं हमने विष नहीं खाया है परंतु तो किसी को विष खाते हुए देखे हैं और वो तड़प रहा है तड़प रही है तो इसीलिए ओ भाई मुझे नहीं मरना है मुझे नहीं क्योंकि जो है कि इस तरीके से कष्ट होता है तड़पते हुए व्यक्ति को देख रहा होता है तो इसीलिए अनुमान से हम जान जाते हैं कि इससे बहुत बड़ा कष्ट होता है तो इसलिए मुझे नहीं मरना है ऐसा व्यक्ति कह सकता है तो फिर इसके लिए फिर आगे बहुत बड़ा उदाहरण दिए क्या दिए ठीक है आप कहोगे कि आपके लिए तो शब्द है भाई आपने पुस्तक में पढ़ लिया आपने किसी को देखा अनुमान कर लिया हाँ। और आपने प्रत्यक्ष भी देखा है कि ये मर रहा है कितना कष्ट हो रहा है ये तो इसलिए आप मरना नहीं चाहते हो ठीक है ये शब्द आगम मान आगम प्रमाण प्रत्यक्ष अनुमान और आगम के द्वारा आप इसको जान सकते हो परंतु चीटी एक जो कीड़ा जो है कीड़ा तो कीड़ा तो ज्ञानी नहीं है कीड़ा को प्रत्यक्ष कीड़ा तो प्रत्यक्ष भी नहीं कर रहा किसी का मृत्यु का कीड़ा जो है शब्द प्रमाण ये भी नहीं है कि कोई पुस्तक पढ़ लेगा और पुस्तक पढ़ के जो है वो विद्वान बन जाएगा तो वो कीड़ा को भी मरने का डर होता है क्यों होता है जब उसने अभी मरा नहीं है और तब मर आप यदि सामने में नमक रख दो वो अपना रास्ता बदल देगा क्यों जी इसका मतलब ये हुआ कि वह भी पूर्वजन्मानुभव किया इसी बात को करे न चयम अभिनिवेश स चयन अभिनिवेश क्लेश स्वरस वाहि कृमे अपनी जात मात्र प्रत्यक्ष अनुमान आगम ही असंभावित त्रास उच्छेद दृष्टियात्मक पूर्वजन्मातम मरण दुखम अनुमापयती बोल रहे हैं कि ये जो अभिनिवेश जो, जो प्रभा जात मात्र उत्पन्न उत्पन उत्पन मात्र, उत्पन, मात्र जो कृमि है उसको भी क्या है प्रत्यक्ष अनुमान आगम के द्वारा असंभावित जो मरण त्रास है जो उच्छित दृष्टित्मक है की अर्थात ये विनाश दृष्टि स्वरूप वाला है ये विनाश कल्पना रूपी है कि विनाश होगा ऐसा उच्छेद दृष्टियात्मक माने उच्छेद दृष्टि स्वरूप उच्छेद बिनास। बिनास स्वरूप जो है ये मरण त्रास जो है यह मरण त्रास पूर्व जन्मानुभूतम पूर्व जन्म में अनुभूत जो मरण दुख है उसको अनुमापित करता है उसको क्या है अनुमित कर, कराता है कि भाई पूर्व जन्म में हमने दुख का अनुभव किया था इस जन्म में हम क्या है कि अभी मरे नहीं है तो हमें तब भी मरण दुख मरण मरंद मृत्यु भय हमें सता रहा है इसका मतलब पूर्व जन्म होता है तो इसी से ये जो मृत्यु भय है इससे दो चीज हुआ एक तो एक क्लेश है ही इससे व्यक्ति को हटना चाहिए साधना के माध्यम से धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए कि हम जो है मोक्ष को प्राप्त कर ले जैसे की हमें मृत्यु ही न हो वो मृत्यु डर ही न हो और साथ साथ इससे ये भी पता चलता है कि पूर्व जन्म होता है जैसे मुसलमान लोग और ईसाई लोग कहते हैं कि पूर्व जन्म नहीं होता है तो उसको इसके माध्यम से हम समझा सकते हैं कि भाई पूर्व जन्म होता है जब आप इस जन्म में मर ही नहीं हो तो आपको डर क्यों है मृत्यु से डर क्यों हो रहा है इत्यादि के माध्यम से हम जो है आ, ये कर सकते हैं आप आब, है, आप तो पढ़ा करके मैं समाप्त करता हूँ अच्छा। अब ये जो है प्रत्यक्ष अनुमान क्या सॉरी ये जो पांच जो क्लेश है अविद्यामिता राग द्वेश अभनिवेश जो पांच क्लेश है ये क्लेश जो है इसको कैसे हटाना चाहिए इसको कैसे सूक्ष्म करना चाहिए तो बोले ते प्रति प्रसव हे आ सूक्ष्म तो बोले ते ते माने ते पंच ते मतलब क्या हुआ जी ये ते ये पंच क्लेसा ये जो पांच क्लेश है अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश जो ये पांच क्लेश है ये पांच क्लेश प्रति प्रसव हेय प्रतिप्रसव के द्वारा हेय है माने विलीन किए जाने योग्य हैं होते हैं प्रतिप्रसव का मतलब क्या हुआ जी प्रति प्रसव अच्छा प्रतिप्रसव प्रति प्रतिप्रसवे नेया ऐसा आग आग है इसका जब हम विग्रह करेंगे तो होगा प्रति प्रसवे नेया तो बोल रहे हैं कि ये जो है ये जो क्लेश है ये प्रतिप्रसव के द्वारा है ये ते सूक्ष्म भी है ते ते सूक्ष्म ते सूक्ष्म मने सूक्ष्म हुए वे क्लेश ऐसा हुआ मने सूक्ष्म हुए वे क्लेश दग्ध बीज भाव को प्राप्त हुए वो जो क्लेश है सूक्ष्म का दग्ध बीज कल्पा है हाँ। मैंने जैसे कि आप किसी चीज को चने को भून दीजिए फिर उसको मिट्टी में डालिए तो वो नहीं जन्म लेगा ऐसे ही व्यक्ति साधना के माध्यम से क्लेश को दग्ध बीज कर सकता है तो बोलते सूक्ष्म क्लेसा ये जो सूक्ष्म हुआ जो क्लेश है जले हुए भी बने बीज भाव वाला जो क्लेश है इस क्लेश को हम्म क्लेश को जो है प्रतिप्रस प्रसव या मने प्रति प्रसव के द्वारा हेय प्रति प्रसव के द्वारा है प्रति प्रसव के द्वारा हे का मतलब क्या हुआ जी प्रति प्रसव का मतलब ये हुआ कि प्रसव कहते हैं उत्पन्न को तो जैसे बोलते ना प्रति प्रसव कहते हैं उत्पत्ति प्रसव कहते हैं उत्पत्ति को प्रसव कहते हैं उत्पत्ति को तो अब यह है उसका उल्टा उसके उल्टा हो गया प्रतिप्रसव प्रसव मने उत्पत्ति और प्रति मने उल्टा उत्पत्ति के उल्टा अर्थात चित्त जो है मन जो है उस चित्त के जो प्रति है अर्थात चित्त के जो प्रविलय है चित्त के जो नाश है उसके द्वारा चित्त के नाश के मान चित्त जब नष्ट होगा जब तक चित्त रहेगा जब तक मन रहेगा तब तक ये क्लेश रहेंगे ही जब तक मन रहेगा तब तक ये क्लेश रहेंगे ही तो इसे क्या बुद्धि मानिए कि मन को मन नष्ट कर दो और मन नष्ट कैसे होगा मन जब साधना करते करते करते करते जब मोक्ष की प्राप्ति अब होगी तो मोक्ष के समय बुद्धि इत्यादि नष्ट हो जाती है ये यही संसार में ही रह जाता है तो फिर जो अपने आप ही क्लेश इत्यादि नष्ट हो जाएगा तो ये करें कि वे जो सूक्ष्म के द्वारा तथा लय के द्वारा चित्त जो मन है उसके विलीन होने पर आ, उसके साथ साथ ही वह नष्ट हो जाता है अर्थात तो चित्त नष्ट हुआ तो साथ साथ वो भी नष्ट हो गया तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए हमें मेहनत किस पर करना चाहिए मन के ऊपर मेहनत करना चाहिए कि मन हमारा स्ट्रांग हो मन के स्वरूप को समझें मन के अंदर कोई विकार न आने दें मन के अंदर क्रोध न आने दें द्वेष ना आने दें ईर्षा न आने दें दे, इसके लिए हमें साधना करनी चाहिए इसके लिए हमें ध्यान करना चाहिए जब इस तरीके से बार बार विचार करेंगे तो उसके बाद जो है अपने आप ही मोक्ष की ओर आगे बढ़ेंगे और मोक्ष की ओर आगे बढ़ेंगे तो मोक्ष से पहले जब मरेंगे अगर इस शरीर से निकलेंगे तो बस मन भी यहीं पर नष्ट हो जाएगा और फिर जो है हम क्लेश भी यहीं पर नष्ट हो जाएगा इसलिए कह करें ते पंच क्लेशा दग्ध बीज कल्पा योगिनस चरिताधिकारी चेतसी प्रलीने सह तेने वस्तम गच्छी बोल रहे की जो पांच जो क्लेश है ये पांचों जो दग्ध बीज को प्राप्त हुआ जो क्लेश है, है दग्ध बीज के समान जो एक क्लेश कल्प मन समान के समान जो एक क्लेश है ये क्लेश योगिना योगी के योगी जो है उसके चरिताधिकारे चेत मने चरिताधिकार अधिकार चेतसी का मतलब क्या वाजी जी? चरिताधिकार चेत मतलब कहता अब इस चित्त का काम समाप्त हो गया है संसार में अब संसार में इस चित्र का कोई कार्य नहीं है अर्थात उसका अधिकार जो है अब चित्त का अधिकार चरित हो गया है चरितार्थ हो गया हुआ है अब चरितार्थ हो गया अब इस चित्त का अब काम नहीं है ऐसे चित्त में चित्त के प्रलीन होने पर नष्ट होने पर लीन होने पर तीन सह उसी के साथ अस्तम गच्छंती अर्थात ये क्लेश जो है विद्या स्मिता रागनी सबनी बेस ये अस्त हो जाएंगे अर्थ ये जो है नष्ट हो जाएंगे लीन हो जाएंगे तो ये बात इसमें कही गई है इसमें आपको कोई शंका हो आप लोगों में से किसी को भी कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं नहीं तो मंत्र पाठ करते हैं डॉक्टर साहब कोई शंका है नहीं नहीं जी आप दोबारा मैं तो पुराने नोट्स के साथ पढ़ रहा था दोबारा तो आपने दोबारा जो कुछ रह गया था वो भी आज, आज आपने पूरा कर दिया <laughs> जी, जी, वो क्या है कि पढ़ाते समय अब ये जो जैसे जैसे जो है ना कि अब एक साथ तो हो नहीं पाता है, कभी वो मस्तिष्क में आ गया वो चीज आ गया मस्तिष्क में तो वो वो फिर संगति लगती है फिर जो है कुछ नया नया बताया हूँ री हो जाता है उसके में जी तो मंत्र पाठ करें हाँ जी पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांतिः शांतिः पूर्णमुदच्य आपका बहुत बहुत धन्यवाद नमस्ते डॉक्टर साहब नमस्ते आचार्य जी माइजी बोल रही हूँ माइजी सुन लिया बहुत अच्छा लगा धन्यवाद आपके जो दोस्त है वो मैं जो दो, मतलब जो सहेली है उसको भी बोलिए जो है ये करने के लिए जुड़ जूर, जुड़ती थी ना क्या नाम है उसका मैं भूल गया अच्छा आप भी अभी आप दोनों अपना नंबर मुझे भेज दीजिएगा क्योंकि मेरे पास वो न, पहला जो मोबाइल था वो चोरी हो गया इंडिया में तो मैं दूसरा मोबाइल खरीदा हूँ तो मेरे पास आप दोनों का नंबर नहीं है हाँ तो है, आप दोनों दोनों मेरे मोबाइल में नंबर वही है जो आपके पास होगा फोर जीरो फोर थ्री एट सिक्स जीरो फाइव थ्री सिक्स इसमें भेज दीजिएगा मैं सेव कर लूंगा हाँ हाँ जी हाँ जी आपका मोबाइल अच्छा, नंबर क्या है जी अब नंबर तो वही है अच्छा नंबर वही अच्छा अच्छा ठीक है नंबर वही है बस मोबाइल चोरी हो गया अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है आचार्य जी धन्यवाद नमस्ते नमस्ते